संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से अर्जुन का संदेश कहना अर्जुन का हसनापुर में आना तथा और चित्रांगदा के साथ बब्रुवाहन का आगमन बैसम जी कहते हैं राजन युधिष्ठिर ने अपने यहाँ बहुत से वेदज्ञ राजाओं को उपस्थित देखकर भीमसेन से कहा भाई यहाँ जो जो राजा पधारे हुए हैं सभी अत्यंत श्रेष्ठ एवं पूजा के योग्य है अतः तुम उनका यथोचित सत्कार करो राजा के आज्ञा पाकर महातेजस्वी भीमसेन नकुल और सहदेव को साथ लेकर यज्ञ में आए हुए राजाओं के आतिथ्य सत्कार में लग गए इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी को आगे करके शादी प्रद्युम्न गद निष्ठ सांब तथा कृतवर्मा आदि विष्णुवंशियों के साथ युधिष्ठ के पास आए भीमसेन ने उन लोगों का भी विधिवत सत्कार किया फिर वे रत्नों से भरे हुए घरों में जाकर रहने लगे ने युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बात करते रहे अंत में द्वारा स्थानों पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं उसने यह भी बताया कि महाबाबू अर्जुन अब निकट आ पहुंचे हैं इसलिए अब आप अश्व में ध्वज की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रारंभ कर दीजिए यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे माधव बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्जुन लौट गए हैं। उन्होंने जो कुछ संदेशा दिया हो, उसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता भगवान ने कहा महाराज मेरे पास जो मनुष्य आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा श्री कृष्ण आप समय देख मेरा यह कथन महाराज युधिष्ठिर को भी सुना दीजिएगा यज्ञ यज्ञ में में सभी राजा आएंगे, जो जो लोग आ जाएं, उन पूर्ण सत्कार होना चाहिए, यही हमारी योग्य काम है। अर्घ देने के समय दुर्घटना हो गई थी, वैसे इस बार नहीं होनी चाहिए राजा युधिष्ठिर और आप दोनों को सलाह करके ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राजाओं के पारस्परिक द्वेष व पुनः इन प्रजाओं का संघार न हो राजन उस मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई एक बात और बताई थी उसे भी सुन लीजिए इस यज्ञ में का राजा भी आने वाला है, जो पर आप मेरी अपेक्षा उसका विशेष सत्कार करे अर्जुन का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्टि ने उसका हृदय से अभिनंदन करते हुए कहा भगवान आपने जो जिय समाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी तरह सुन लिया आपका अमृत वन मेरे मन को आनंद मग्न देता है मेरे सुनने में आया है कि भिन्न भिन्न देशों में वहां के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं। इसका क्या कारण है? मैं एकांत एक में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूँ तो यही जान पड़ता है कि वे सबसे अधिक दुख के भागी है उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है फिर उसमें अशुभ लक्षण कौन सा है जिसके कारण अधिक कष्ट उठाना पड़ता है युधिष्ठ के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सोच कर उत्तर दिया राजन, अर्जुन की फिल्लियां औसत से कुछ अधिक मोटी है इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण उनके शरीर में मुझे भी नहीं दिखाई देता फिल्लियों के मोटे होने से ही उन्हें सदा रास्ता चलना पड़ता है और कोई कारण नहीं मालूम होता जिससे उन्हें दुख भोगना पड़े अर्जुन के संबंध में विचित्र बातें सुन सुनकर भीम से पहुंचा वह बड़ा बुद्धिमान था उसने युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन के आने का समाचार सुनाया उसकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर के आंखों में आनंद के आंसू छलक आए और यह प्रिय वृत्तांत निवेदन करने के कारण उस दूत को पुरस्कार रूप में घोड़े की टाप से धूल उड़ने लगी और उसके बीच में चलता हुआ वह अश्व उच्च्रभा के समान शोभा पाने लगा उस समय लोगों के मुख से निकली हुई आनंददाय बातें अर्जुन को सुनाई देने लगी लोग कह रहे थे पार्थ बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम घोड़े सहित कुशल पूर्वक लौट आए तुम्हें पाकर राजा युधिष्ठिर धन्य है तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो सारी पृथ्वी पर घोड़े को घुमाकर भूमंडल के समस्त राजाओं पर विजय पा जाए और कुशल पूर्वक लौट आवे अतीत युग में जो सागर आदि महात्मा राजा हो चुके हैं उन्होंने भी कभी ऐसा पुरस्कार किया था जो हमारे सुनमे में नहीं आया है लोगों की ये बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुन साला की ओर चले उस समय मंत्रियों सहित राजा और भगवान ने धित्राष्ट्र को आगे करके उनकी अगवानी की निकट आने पर अर्जुन ने पहले पिता तुल्य धित्राष्ट्र और धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया फिर भीमसेन आदि का विशेष सत्कार करके श्री कृष्ण को गले से लगा मिले उन सबने एक चित्र एकत्रित होकर अर्जुन का सत्कार किया और अर्जुन ने भी उन सबका विधिवत पूजन किया तत्पश्चात तो वे विश्राम करने लगे इसी समय अपनी दोनों माताओं के साथ राजा बब्रू वाहन भी आ पहुंचा वह गुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा तो अन्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करके उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ इसके बाद अपनी दादी कुंती के सुन्दर महल में चला गया